आज तीन दिसंबर 2015 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तिक् काश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है इस वक्त हम श्रीमद्भागव गीता का पाठ पूरा करने के बाद जो हमारा अगला उद्देश्य है विज्ञान भेदों का अध्ययन करने का उसकी मानसिक तैयारी कर इस तैयारी के परिप्रेक्ष्य में ये सबके लिए जरूरी है कि काश्मीर शिव दर्शन के मूल सिद्धांतों को हम ठीक से समझें ताकि काश्मीर शिव दर्शन के अति महत्वपूर्ण ग्रंथ विज्ञान भैरव को समझने में हमें आसानी हो काश्मीर श्व दर्शन का एक मूल ग्रंथ शिवसूत्र हमने दो बार पढ़ा है और समय के साथ हम उसका और भी अध्ययन करेंगे प्रत्यभिज्ञा को हमने पढ़ा है जो एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो काश्मीर शिव के आधारभूत सिद्धांतों को समझाता है तो हम आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं जो हम पिछले दो हफ्ते से परशु के बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछले दो हफ्तों में हमने मात्र परशु के बारे में ही चर्चा करी है कि तो परशु की हमारे काश्मीर शिव की क्या उदाहरणा है परशु यानी सर्वोच्च चेतना को हमने एक नाम दिया है ये नाम कोई परशु बोल सकता है सार्वभौम ईश्वर चेतना बोल सकता है पराभट्टारक बोल सकता है लेकिन ये हम समझ लें कि जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है उसी का नाम परशु परशु का स्वरूप वो कुछ गुणों से जो उनके निहित गुण हैं उनसे हम वर्णन करते हैं और उस वर्णन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है प्रकाश स्वरूप प्रकाश स्वरूपता का मतलब होता है कि उस परशु में जो अस्तित्वगत क्षमता है जो अस्तित्व का नाम ही परशु है और ब्रह्मांड जो पूरा है उसमें सार रूप से अस्तित्व के रूप में शिव है अगर शिव नहीं है तो पूर्ण अस्तित्व विलीन हो जाएगा ये यानी पूर्ण अस्तित्व को आधार देने वाला और इतना ही नहीं वरण पूर्ण अस्तित्व के रूप में दिखने वाला मात्र पार्शि यहां पर एक शब्द को भी समझ लेना जरूरी है प्रमात्रता को और प्रमात्र के प्रमात्रता का मतलब होता है मैं हर कोई बोलता है मैं आप भी बोलते हो मैं भी बोलता हूं और जो नहीं भी बोलता है जो मोह जीव है वो भी मैं को समझता है हर कोई मैं और मुझसे विलक दो चीज देखता है इसी का नाम द्वैत संसार में दो चीजें दिखाई देती है एक मैं और मुझसे अलग है अद्वैत का शिखर वो है जहां शिखर पर जाकर ये भेद समाप्त हो जाता है परशु के स्तर पर ना मैं है ना तुम परशु के स्तर पर ना भूतकाल है ना भविष्य काल है ना वर्तमान काल है क्योंकि वो तीनों कालों का स्वामी है तीनों काल वहीं से शुरू हुआ है तीनों कालों का उद्गम वहीं से है इसलिए परशु के लिए बहुत भविष्य वर्तमान यह भिन्नता बिल्कुल भी नहीं है तीसरा परशु जब मैं कहते हैं तो वो सिर्फ मैं ही होता है वहां पर कोई तुम ये वो नहीं होता तो उसकी परमात्रता उसको हम बोलते हैं सर्वोच्च परमात्रता जब शिव स्थिति में चिंतन होता है मैं का तो वो सर्वोच्च परमात्रता है उस परमात्रता में मैं से विलप कुछ भी नहीं है वरन उसकी फिलहाल कोई कल्पना भी नहीं है जब वो सोचता है तो उसके विचार में मात्र आनंद है उसके विमर्श में मात्र आनंद स्वरूपता है क्यों है आनंद स्वरूपता आनंद स्वरूपता शिव के विमर्श में इसलिए है क्योंकि उसके आनंद में कोई बाधा है ही नहीं आनंद उसका स्वभाव है उस स्वभाव में किसी तरह का कोई रुकावट बाधा डालने वाला कोई नहीं है और यही आनंद रूपता परमेश्वर की विमर्श शक्ति क्योंकि जैसे ही वो विमर्श करता है वो आनंद से भर जाता है क्यों आनंद से भर जाता है क्योंकि जब एक हम भी शिव के छोटे संस्करण हैं तो हम सोचें कि अगर हम कोई चीज़ सोचते हैं आज ये करना है और हम पूर्ण विश्वस्त हैं कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ ये हम कर लेंगे छोटी सी बात है बाएं हाथ का खेल है तो हम आनंद से भर जाते हैं हमारे सामने कोई चैलेंज जाता है और हम बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हैं ये सब निपट लेंगे तो हम आनंद से भर जाते हैं लेकिन हमारा आनंद एक सीमाओं के अंदर क्योंकि उस आनंद में कभी भी रुकावट आ सकती है जो काम हम करने की क्षमता महसूस करते हैं वो काम हो सकता है कि हम न कर पाए कुछ विघ्न आ जाए लेकिन परशु की आनंदक क्षमता में कोई विघ्न नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं क्यों संसार की सारी शक्तियाँ उसी के अधीन है बल्कि वो एक ही शक्ति उसके अधीन है उसका नाम है स्वतंत्र शक्ति वो परम स्वतंत्र शक्ति जिसको कोई भी बांध नहीं सकता और जितनी संसार में दूसरी शक्तियां हैं वो उसी शक्ति से शक्ति उधार लेती है इसलिए उससे बड़ी कोई शक्ति संभव ही नहीं है इसलिए वो उस शक्ति का स्वामी होने के कारण आनंद से शराब होता है तो वो जब भी विमर्श करता है आनंद से भर जाता है इसलिए शिव अस्तित्व रूप है या प्रकाश रूप है और शक्ति विमर्श रूप है विमर्श का दूसरा नाम है मां पार्वती विमर्श का दूसरा नाम है शक्ति विमर्श का तीसरा नाम है भैरवी विमर्श का चौथा नाम है परावाणी परावाणी विमर्श आनंद शक्ति पराभ्टारी का दुर्गा पार्वती मां, अम्बा ये सब भिन्न भिन्न नाम हमने दिए अपने-अपने रुचियों के अनुकूल लेकिन ये वही विमर्श शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जितने भिन्न भिन्न नाम हैं, सभी उस पर्व की विमर्श शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और वही विमर्श शक्ति है आनंद उसी विमर्श शक्ति का नाम है आनंद शक्ति क्योंकि वो जब भी विमर्श करता है अपने बारे में सोचता है वो आनंद से भर जाता है क्योंकि उस समय उसके लिए आनंद में विघ्न डालने वाला कोई भी नहीं लेकिन जब वो परम आनंद में है ब्लिस में है एक ऐसे आनंद में जिसको कोई कमजोर नहीं कर सकता वो कोई शक्ति नहीं है जो उस आनंद को कम कर सके उस स्थिति में उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस आनंद में शराब है उसे अब क्या करने की जरूरत है वो फिर क्यों कर ये संसार बनाता है क्यों कर वो नीचे उतरता है अपना अवरोहण क्यों करता है वो नीचे उतरता है और नीचे उतरता है और नीचे उतर उतर के अंत में पत्थर बन जाता है अंत में पृथ्वी तत्व में तब्दील हो जाता है ऐसा क्यों होता है सचमुच में अगर इसका जवाब हमको खोजना है तो हृदय में काव्यात्मकता की जरूरत है हमारे हृदय में जब पॉलिटिकल माइंड होगा काव्यात्मकता होगी तभी यह बात हमारे समझ में आएगी कि ऐसा उसने क्यों किया कितना भी आनंद हो उस आनंद से बड़ा आनंद है आनंद की और अग्रसर होने का कभी किसी कवि ने किसी भी सौंदर्य की अगर उपमा दी है तो चतुर्दशी के चंद्र से दी है पूर्णिमा के चंद्र से दी है क्योंकि चतुर्दशी के चंद्र में एक पूर्णता की और अग्रसरता है वो पूर्ण होने जा रहा है अभी पूर्णता के बहुत नजदीक है लेकिन पूर्ण होने जा रहा है कभी भी किसी भी कवि ने पूर्णता को प्राप्त चंद्र की तुलना किसी सौंदर्य से नहीं करें, क्योंकि पूर्णता को जो प्राप्त हो चुका है पूर्णता को जो प्राप्त हो चुका है वहां पर उस चंद्र में एक उदासी है क्योंकि अब वो अपूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है पूर्णता की ओर अग्रसर होना उस महान आनंद से भी बड़ा आनंद है और इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर से भी बड़ा आनंद योगी को होता है क्योंकि योगी आरोहण करता है शिव ने अवरोहण किया था योगी आरोहण करता है इसलिए किसी भी देवी किसी भी देवता किसी भी अस्तित्व के सर्वोत्तम स्वरूप से ज्यादा भाग्यवान है मनुष्य जो योगी बन सकता है जो चाहे तो योग की दिशा में अग्रसर हो सकता है तो सर्वप्रथम हम ये समझ लें कि शिव ने जब प्र... अपने विमंश में किसी भी निर्माण के प्रति इच्छा की तो आनंद से भर गया क्योंकि उसके लिए यह संभव था उन्हें उस इच्छा को बड़ा रूप दिया, तो तो दिया फिर भी संभव है और बड़ा रूप दिया फिर भी संभव है उसने और बड़ा रूप दिया वो भी संभव था क्यों कि उसकी इच्छा को पूरी करने के मार्ग में कोई बाधा नहीं थी क्योंकि बाधा आएगी तो कहां से कि समस्त शक्तियों का स्वामी वो स्वयं है क्योंकि सारी शक्तियां उसकी शक्ति से ही निकली हुई शक्तियां हैं वो उस मात्र शक्ति का विरोध करने की शक्ति किसी में भी नहीं इसलिए वो पूर्ण आनंद से भरा हुआ है तो वही विमर्श पार्वती है दुर्गा है शक्ति है माता है या भैरवी हम यहां जब विज्ञान भैरव पढ़ेंगे जनवरी से तो उसमें इसी का नाम भैरवी रखा है और पर को हम भैरव कहते हैं भैरव वो जिसकी परमात्रता जिसका मैं परशिव है जिसका कोई तुम नहीं है जिस मैं का कोई तुम नहीं है हाँ, हमारे हर मैं का एक तुम है एक वह है एक यह है कितने ही भिन्न भिन्न संसार में लोग हैं वस्तुएं हैं है, स्थान है और समय है लेकिन इन सबसे हटके पर के अपने भीतर उसके विमर्श में काल है भविष्य काल है वर्तमान काल है तीनों काल उसके भीतर है यही कारण है उसको इसको महाकाल की संज्ञा देते टाइमलेस महाकाल मतलब उसको सिख लोग बोलते अकाल उनके जो सर्वोच्च उनकी गाती उसको अकाल तख्त तो बोलते वो अकाल बोलने के पीछे कारण यही है वो बोलते हैं टाइमलेस वो समय के बंधन से परे हैं, तीनों काल उसके आधीन है जब कोई इच्छा करता है ब्रह्मांड के संसार में किसी निर्माण करने की तो वही विमर्श शक्ति वही आनंद शक्ति इच्छा शक्ति का रूप ले लेते हैं इच्छा शक्ति का रूप जैसे ही अंदर उत्पन्न होता है शिव की स्थिति सदाशिव की हो जाती है उस समय वो परशु से थोड़ा सा निचले स्तर पर आया था। है परशु का पूर्ण आनंद बिना इच्छा के वो पूर्ण आनंदित है अब उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है लेकिन उस आनंद से एक कमतर आनंद की तुलना करें बगैर उसको उस आनंद में भी पूर्ण आनंद नहीं महसूस होता अगर हमारे पास कुछ है और जब हमको मालूम पड़ता है कि सब लोगों के पास मुझसे कुछ कम है तो उस चीज के होने का आनंद अलग हो जाता है अगर मेरे पास एक हीरा है और मालूम पड़ा सबके पास इससे छोटे हीरे हैं मेरे पास सबसे बड़ा हीरा है तो मुझे आनंद बहुत हो जाएगा लेकिन अगर मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम कि किसी के पास क्या है तो उस हीरे का आनंद मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा कि कितना है क्योंकि आनंद तभी सार्थक होता है जब हम उस आनंद को किसी कमतर आनंद से तुलना करते हैं तो सर्वोत्तम जो आनंद है उस आनंद में भी एक कमी है जो शिव का जो सर्वोच्च आनंद है उसमें भी एक कमी है कि वो कमी वाले किसी आनंद से वो तुलना नहीं कर पाते थे इसलिए उन्होंने अवतरण की सोची उन्होंने सोचा मैं नीचे उतरता हूं कुछ एक संसार बनाता हूं जिस संसार में आनंद कम होगा सबसे पहले जैसे ही उन्होंने इच्छा की तो उस स्तर का नाम हो गया सदाशिव इच्छा करते ही वो शिव से सदाशिव बन गए और सदाशिव की जो शक्ति है शिव की शक्ति विमर्श या आनंद शक्ति थी या भैरवी थी सदाशिव की शक्ति को हम इच्छा शक्ति बोलते उसके बाद सदाशिव की इच्छा शक्ति को जब उन्होंने एक खाका बनाया कि मुझे किस तरीके का संसार बनाना है उसका हृदय में जन्म हुआ जैसे कवि के रधे में कविता का जन्म होता है एक लेखक के रधे में एक साहित्य का जन्म होता है और उसको वो फिर बाहर उगलता है जिसको हम पढ़ चुके हैं श्रीमद भागवत गीता में कि देने की इच्छा उगलने की इच्छा तो ये हमारी एक मूलभूत इच्छा है शिव की इच्छा कि वो कुछ अंदर से एक रचना करता है उस रचना को बाहर निकालता है ये हमारी भी मूलभूत इच्छा है एक कुमार पहले मन में बनाता है कैसा घड़ा बनाना है आज ऐसा बनाना है और फिर उस घड़े का निर्माण करता है लेकिन उसका निर्माण पहले उसके चेतना में हो जाता है वो जानता है कि मेरे को आज यह घड़ा बनाना है उस पर लाल रंग लगाना है उसको छत पे सुखाना है वो इतना बड़ा होना चाहिए उसमें दो किलो आना जा जाए इतना होना चाहिए इस तरह उसके मन में उस घड़े की एक पूर्णता प्राप्त हो जाती तदंतर उस घड़े को चाक पे मित्य से बनाता यह क्रिया परशिव के भी भीतर चलती है उस ब्रह्मांड को एक रूप देते हैं अपने विमर्श में जैसे ही वो प्रथम स्पंदन हृदय में पैदा होता है सिर्फ एक इच्छा होती है कि ऐसा कुछ करूं उस इच्छा के होते ही वो शिव से सदाशिव हो जाता है उस प्रथम स्पंदन से ही वो संसार का निर्माण शुरू हो जाता है और उसी प्रथम स्पंदन का शास्त्र है शास्त्र, जो हमने एक बार पढ़ा है स्पंदकारिका के रूप में उसको भी समय के साथ हम फिर से पढ़ेंगे तो उस इच्छा शक्ति से वो शिव सदाशिव बन जाता है उसके बाद वो जब खाका बनाते दिमाग में कि मुझे इस इस तरह का संसार संसार बनाना है जब वो इस तरीके का खाका बनाते हैं तो उस शक्ति का नाम हो जाता है ज्ञान शक्ति अब उनके भीतर के विमर्श का शक्ति का नाम होता है ज्ञान शक्ति और शिव बन जाते हैं ईश्वर तो ईश्वर की शक्ति होती है ज्ञान शक्ति सदाशिव की शक्ति होती है इच्छा शक्ति और परशिव की शक्ति होती है जिसको हम विमर्श कह सकते हैं या भैरवी या भट्टारी का कहते हैं जब ईश्वर उसको बनाने के लिए उद्यत हो जाता है बनाना शुरू कर देता है संसार को उगलना शुरू कर देता क्रियाएं चाहे क्षणमात्र में होती हैं लेकिन उसके स्तर इसी अगले स्तर में जब वह बनाना शुरू कर देता है तो उस वक्त उसकी शक्ति का नाम हो जाता है क्रिया शक्ति अब ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति भी बनी इच्छा शक्ति से क्रिया शक्ति भी बनी दोनों शक्तियां कहां से बनी परमेश्वर की आनंद शक्ति से आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति अब यहां द्वेद शुरू हो गया ज्ञान शक्ति से परमाता बनता है ज्ञान शक्ति से मैं बनता है जितने संसार में मैं है आप भी बोलते हो मैं मैं भी बोलता हूं मैं और हर कोई मैं, मैं बोलता है करोड़ों अरबों लोग मैं बोलते हैं जीव जंतु भी अपने आप को मैं के रूप में जानते हैं यह मैं शुरू हुआ ज्ञान शक्ति से और मैं से विलंप जो संसार है वो क्रिया शक्ति से बना इस स्तर को शुद्ध विद्या या मंत्र का स्तर कहता इस क्रिया शक्ति के बाद इस संसार को बनाने की क्रिया एक घनघोर रूप ले लेती क्योंकि इस जगह के ऊपर सबसे पहले एक बनता है माया माया का एक बादल आता है या माया का एक आवरण आता है जिस आवरण से अब सत्य को छिपा लिया जाएगा क्योंकि ये भी तो शिव है ये भी तो शिव है आप भी तो शिव हो मैं भी शिव हूं लेकिन हमसे ये जानकारी छिपा ली इस छिपाने का नाम है तिरोधान और इस छिपाने की क्रिया को अंजाम किसने दिया इस छिपाने की क्रिया को पूर्णता किसने प्रदान करी किसने एग्जीक्यूट किया वो किया माया ने माया ने इस छिपावट को क्रिया रूप दिया कि हम इस संसार में जो भिन्नता के रूप में जीव जंतु पेड़ पौधे नदी चंद्रमा सितारे नक्षत्र आकाश धरती ये सब बनेंगे वो सब भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देंगे और इन सब को जीव भोगेंगे उनको जीव देखेंगे उनके साथ अंतर क्रिया करेंगे सुखी होंगे दुखी होंगे उस के लिए परमेश्वर की वही विमर्श शक्ति चली आ रही है वही शिव की शक्ति जिसको हम आप दुर्गा कहें माता कहें भट्टारी का कहें या भैरवी कहते हैं वही शक्ति सदा शिव के पास इच्छा शक्ति के रूप में ईश्वर के पास ज्ञान शक्ति के रूप में शुद्ध विद्या के पास क्रिया शक्ति के रूप में और तदनंतर अंत में माया शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती शक्ति वही है वही चली आ रही है नीचे लेकिन उसका स्वरूप बदलता जा है माया शक्ति ने पांच अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करें पांच पट्टियां तैयार करिए आपकी आंख पर बांधने के लिए आपके ज्ञान को सीमित करने के लिए ताकि आप नहीं जान जाओ कि आप शिव आप नहीं जान जाओ कि आपके सामने जो खड़ा है वो भी शिव है आप नहीं जान जाओ कि आपके लिए तो इस तरह इस ब्रह्मांड के निर्माण में एक विशिष्ट स्तर आया जब संसार को छिपाने की जरूरत पड़ी शिव से उसके स्वयं के निर्माण को छिपाने की जरूरत पड़ी और वो माया माया ने पांच जो उसके हथियार थे वो ये पांच हथियार थे कला विद्या राग, काल नियति हम कई बार पहले पढ़ चुके हैं लेकिन चूंकि आज हम मूलभूत बातें पढ़ रहे हैं इसलिए इनको जानना फिर से जरूरी है कि कला के रूप में कार्य करने की शक्ति सीमित होगी परशु के पास काम करने की असीमित क्षमता है हमने अभी पढ़ा था कि जब उन्होंने सोचा कि हमको संसार बनाना है वो आनंद से भर गया क्यों भर गया क्योंकि उसकी क्षमता को ग्रहण लगाने वाले कोई दूसरी क्षमता है ही नहीं दुनिया में कि उसकी क्षमता को कम कर सके लेकिन यहां पर वो स्थिति नहीं हमारे साथ में हम कहीं काम करना चाहते नहीं कर पाते तो ये कला है करने की शक्ति का सीमांतर हम कर तो सकते हैं क्यों क्योंकि हम भी शिव के संतान हैं लेकिन हमारी सीमा कर दी गई कि हां बस इतना कर तो एक सकते हो पत्थर को फेंक सकते हो ठीक है दस मीटर बीस मीटर फेंक दोगे और उसको अनंत आकाश में आपके हाथ में ताकत नहीं के फेंक ऐसे ही कई कार्य हैं जो आप करना चाहोगे कर सकते हो लेकिन फिर भी एक सीमा है विद्या यानी जानने की शक्ति परशु के पास जानने की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी उसकी ज्ञान शक्ति में सब कुछ था उसे जैसा चाह वैसा ब्रह्मांड बना दिया लेकिन हमारी ज्ञान शक्ति में सीमांकन है हम जान सकते हैं कि मेरे सामने कौन बैठा है लेकिन हम नहीं जान सकते कि मेरे पीछे कौन खड़ा है हम जान सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है लेकिन हम नहीं जान सकते कि कल क्या होगा हम ये जान रहे हैं कि आप मेरे सामने खड़ो लेकिन हम नहीं जान रहे हैं कि आपके मन में क्या है ढेर सारी सीमाएं हैं हर जगह हमारे ज्ञान की हर जगह सीमा है शिव के पास कोई सीमा नहीं थी समस्त ज्ञान उसके उदर में था लेकिन हमारे ज्ञान की सीमा है और उस सीमा का नाम है विद्या तीसरी बात राग शिव के पास राग नहीं था राग क्या होता है हमें किसी चीज को पाने की लालसा जब हम अधूरापन महसूस करते हैं। तो हम कुछ पाना चाहते हैं हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास यह नहीं है लेकिन मजेदार बात यह है कि यह राग शक्ति इतनी प्रबल है कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसको पा लेते हैं तो उसको साइड में सरकार के फिर और कुछ पाना चाहते इसलिए महात्मा बुद्ध कहते थे कि वासना दुष्पुर है इसको हम इस गड्ढे को भरी नहीं सकते मन में जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी लिस्ट बनाने को कह दो और सभी पूरी कर दो तो फिर उससे बड़ी लिस्ट और तैयार हो जाएगी हम कहते हैं कि हमारा ये टारगेट है कि ये ये हम पा ले लेकिन वो सब पाने के बाद भी उससे ज्यादा पाने की इच्छा हो जाती है क्योंकि हम केंद्र से दूर जाते हैं एक परिधि दिखाई देती है वो हमारा टारगेट बन जाती है उस परिधि पर हम जैसे ही पहुंचने लगते हैं हमको एक और परिधि यानी क्षितिज पर, पर परिधियां ही परिधियां हैं हम एक क्षितिटिज तक पहुंचते हैं उसके बाद एक नया क्षिज दिखाई देता है एक होरिज़न, अगला होरिज़न और अगला होरिज़न। हम इस मृग मरीजिका में दौड़ते चले जाते हैं इसी का नाम है संसार की चूहा दौड़ हम इसमें चलते चले जाते हैं। हमको ये मिल जाए ये मिल जाए तो जब वो मिल जाता है तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है फिर हमारे को आगे दिखाई देता है वो चाहिए हम उस तक दौड़ते हैं जैसे ही वो हमारे करीब आता है उसकी आते आते ही कीमत खत्म हो जाती है फिर हमको आगे दिखता है वो चाहिए इसी का नाम है राग परशु के पास कोई राग नहीं था क्योंकि उससे विल नहीं तो राग के साथ उसके पास कोई, होने का कोई प्रश्न ही नहीं था वो पूर्ण तृप्त था आप उसके पास अतृप्ति का कोई कारण ही नहीं था अतृप्ति तब होती है जब हमको लगता है मुझ में कमी मुझ में कुछ कमी है और वो चीज मिल जाएगी तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा लेकिन वो पूर्णता मृग मरीची का किस तरह हमें धोखा देते चले जाते अगली बात है काल जैसे आप थोड़ी सी देर पहले अपने बात करी कि वर्तमान भूत भविष्य का वहां पर कोई विभाजन नहीं है पर शिव के स्तर पर वर्तमान काल भूत काल भविष्य काल तीनों काल उसके उधर में है वहां पर तीनों कालों का कोई विभाजन नहीं है लेकिन हम काल से बांध दिए गए काल से क्यों बांधे अगली जो नियति आएगी वहां पर भी समझ में आएगा काल और नियति ये आइंस्टीन के स्पेस और टाइम है काल टाइम और नियति स्पेस ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जब दोनों नहीं होते हैं अगर काल ना हो तो समय भी नहीं होगा समय नहीं हो तो अंतरिक्ष भी नहीं होगा और अंतरिक्ष न हो तो समय भी नहीं होगा चूंकि वो शून्य है उनका आयाम भी शून्य है शिव का इसलिए वहां पर अंतरिक्ष नहीं है और अगर अंतरिक्ष नहीं है तो काल भी नहीं काल की अवधारणा के निर्माण के साथ ही शुरू होती ये विज्ञान भी जानता है विज्ञान भी बोलता है आइंस्टीन ने भी सिद्ध कर दिया है कि जब तक अंतरिक्ष नहीं होगा काल की कोई संभावना नहीं काल तभी गणना में आता है जबकि अंतरिक्ष से प्रकाश किरण प्रवाहित होती और वो जो प्रवाह है उनका वो एक नियत गति से होता है और उसी गति से हम भविष्य में बढ़ते हैं अगर हम अंतरिक्ष में ज़्यादा तेजी से चलेंगे तो काल की दिशा में कम चलेंगे क्योंकि ये एक्स वाई डायमेंशन की तरह है जिसे गणित में जब हम ग्राफ खींचते हैं एक पे एक्स एक पे वाई तो जब एक्स की दिशा में तेज जाते हैं तो वाई की दिशा में हम शून्य हो जाते हैं सीधे एक्स में जाते हैं एक्स में जाएंगे तो वाई की दिशा में शून्य हो जाएंगे लेकिन बीच में किसी दिशा में जाएंगे तो एक्स भी कम हो जाएगा वाई भी कम हो जाएगा दोनों की दिशा में हमारी गति कम हो जाती है तो इसलिए अंतरिक्ष में हम तेज चलेंगे तो समय की दिशा में हमारी गति कम हो जाएगी और अगर हम अंतरिक्ष में स्थिर रहेंगे तो समय की दिशा में हमारी गति समय की गति के साथ चलेगी हमारा समय अन्य प्राणियों के समय के साथ चलेगा लेकिन अगर हमने अंतरिक्ष में गति प्रकाश की गति की तुलनात्मक गति करी तो हमारी समय में गति कम होते होते शून्य के करीब आ जाएगी लेकिन ये सब किस लिए हुआ काल की वजह से काल है कि ऐसी माया की शक्ति है जिसने आपको भूतकाल से दूर कर दिया और भविष्य काल की तरफ देखने से रोक दिया भविष्य की फिल्म जब आपके सामने आती है तो वर्तमान बन जाती है और तक्षण ही वो भूत बन जाती है आपके सामने एक चलचित्र का मात्र एक हिस्सा दिखाई देता है जिसको हम वर्तमान कहते हैं वर्तमान पर आपका आंशिक अधिकार है भूतकाल पर आपका कोई अधिकार नहीं है भविष्य काल पर आपका न के बराबर अधिकार है जो कुछ हो रहा है उसमें वर्तमान के एक हिस्से पर आपका अधिकार है और इसी शक्ति का नाम है काल अगली माया की जो अंतिम हथियार या कंचुक या उसका अंध करने का जो साधन है वो है नियति नियति का मतलब होता है कि वो एक आकार के अंदर एक अंतरिक्ष के अंदर आप बांध दिए गए पर इस अंतरिक्ष का स्वरूप है उसको किसी भी अंतरिक्ष से नहीं बांधा जा सकता है क्योंकि किसी भी चीज से बांधोगे वह भी शिव से ही निकलेगा जैसे हम कहें कि हम अग्नि को अग्नि से ढाके तो कैसे ढाकेंगे प्रकाश को प्रकाश से ढाके तो कैसे ढाकेंगे क्योंकि जिससे ढाकोगे वो भी उसी प्रकाश से निकलेगा इस तरह हम शिव को सीमित नहीं कर सकते क्योंकि जिस चीज से सीमा बनाओगे वो सीमा भी तो शिव से ही निकलेंगे क्योंकि उससे शिव अस्तित्व देगा कौन अस्तित्व का नाम ही शिव है किसी भी चीज का अस्तित्व शिव से ही बन पाएगा इसलिए अगर शिव नहीं है वहां तो शिव को बांधने वाला कौन है शिव के अलावा कुछ नहीं इसलिए हम शिव को बांध ही नहीं सकते इसलिए नियति का मतलब होता है हम अपने शरीर की सीमाओं में बांध दिए गए तभी तो हम कहते हैं मैं और मैं की परिभाषा हमारी चमड़ी के बाहर है वो सब कुछ और है हम इस चमड़ी के भीतर मैं है और इस चमड़ी के बाहर जो कुछ है वो ये है वो है तुम हो और हजारों चीजें जो हमारे आस है इसलिए ये पांच सीमाएं और इन सीमाओं को सत्य स्वरूप से आपको एहसास करवाने की जिम्मेदारी इस माया की इसी ने पांच कंचुप बनाए और इसका नाम है माया जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ इल्यूजन भ्रम पैदा करने वाली शक्ति जब वो इन चीजों के द्वारा हमारे जो सीमांकन है जैसे आंख में पट्टी बन गई तो हम उस पट्टी को अपना हिस्सा समझने लग गए हम नहीं जानते कि हम असीम स्यूही हैं हम नहीं जानते कि हमारी क्षमताएं सीमा में नहीं रह सकती ना हम सीमा में रह सकते ना ज्ञान की सीमा में ना अंतरिक्ष की सीमा में ना समय की सीमा में लेकिन हम फिर भी सीमाओं में रहते हैं और उसके आदि हो गए हैं क्योंकि ये माया ने हमारे इस पट्टी को अपना हिस्सा बना दिया जैसे अगर हम चश्मा पहनते हैं समझते हैं कि ये बाहर से आया है लेकिन धीरे धीरे ये शरीर का हिस्सा बन जाता, हम जाता है हम भूल जाते हैं कि ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है बिना चश्मे के हम अधूरा महसूस करते हैं ऐसा लगता है कि नहीं चश्मा लगाए अब हम ठीक है इस जिस तरह हम चश्मे को अपना हिस्सा समझते हैं ऐसा ही ये भी पांच चश्मे हैं पांच कंचुक हैं जो हमारे आंख पर बांध दिए गए हैं और इनको हम सतत रूप से अपना स्वरूप समझते हैं तो ये वही परशु की ब्रह्मांड को बनाने की विधि इसको अति में समझे तो परशु ने इच्छा करी कि ब्रह्मांड बनाए आनंद से भर गया क्योंकि उसकी इच्छा में कोई रुकावट नहीं थी उसने अपने आप को सक्षम पाया कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ तदंतर उसकी शक्ति जो विमर्श शक्ति थी वो आनंदित थी और उस आनंद में कोई विघ्न नहीं था लेकिन उसने उस आनंद से नीचे जब इसी इच्छा करी वो सदाशिव बन गया उसके बाद उन्होंने जब उसका खाका तैयार किया वो ईश्वर बन गए उसके बाद में जब उन्होंने ब्रह्मांड को बनाने की क्रिया शुरू करी तब वो शुद्ध विद्या के स्तर पर आ गए और उनका नाम हो गया मंत्र अब यह क्रिया थी पर शिव के अवतरण की यानी शिव ने अपने आप को नीचे उतारता चला गया और पत्थर तक ले आया अब यहां पर प्रमात्रता सात तरह की प्रमात्रता है उनको हम थोड़े समय बाद समझेंगे हमारी आध्यात्म की क्या हम जिस जगह बैठे हैं जो कुछ करने जा रहे हैं हम में तो जान लें समझ लें कि हमारे क्या कर्तव्य हैं क्या जिम्मेदारी और हम क्या करने जा रहे हैं चलो हम बोलेंगे विज्ञान भरो पढ़ेंगे अभी हमने श्रीमद भागवत गीता पढ़ी शिव सूत्र पढ़ा स्पन कार्य का पढ़ी पराप्रवेशिका पढ़ी इन सब के द्वारा हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है आरोहण करने का हम जिस अवरोहण के द्वारा इस पत्थर तक आ गए अब हमको आरोहण करना है आरोहण का मतलब उसी क्रिया को उल्टी दिशा में ले जाना अपने अपने पद चिन्हों को देखते हुए वापस घर जाना है जैसे हम जंगल में भटके हुए इंसान हैं हमको अपने घर जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई देता हम भूल गए हैं कि हम कहां से आए हमारा ओरिजिन क्या है हमारा स्रोत क्या है हमारा मूल स्थान क्या है हमारा घर कहां है जहां से हम वास्तव में आए हमारा संसार आए हम आए तुम तो आए हमारे पूर्वज आए वो सब कहां से आए एक तो मूल स्रोत होगा जहां से हम निकले जब हम बहुत पीछे जाते हैं तो रिश्तेदारी निकल आ रहे हैं, हमारे दादाजी के पिताजी है ना वो तुम्हारे काका के पिताजी भाई थे वो ऐसे हम कहते ना कि रिश्तेदारी जितने पुराने जाओ तो निकलते चले जाते ऐसे ही जब हम और पीछे और पीछे जाएंगे तो हमको एक कॉमन सोर्स मिलेगा या एक मूल स्रोत जिस स्रोत से हम सब निकले हैं जिस स्रोत से ब्रह्मांड निकला है वो स्रोत है परशु तो परशु के स्तर तक आरोहण करने वाले का नाम है योगी सचमुच में जो आरोहण करता है वो तपस्वी है और जो आरोहण के करीब पहुंच जाता है शिवत्वता तक इस जीवन को पा लेता है उसको हम योगी बोलते हैं तो इस यात्रा में हम ठीक शिव से उल्टा करते शिव ने अवरोहन किया था और तपस्वी आरोहण करता है और वो इस पद चिन्हों को देखते हुए जैसे जंगल में भटका हुआ इंसान अपने पद चिन्हों को देखते हुए घर का रास्ता ढूंढने का प्रयास करता है कि मैं अपने पद चिन्हों को देख के वापस घर पहुंच जाऊंगा उसी तरह हम अपने स्रोत तक पहुंचना चाहते है। क्यों पहुंचना चाहते हैं क्योंकि एक खेल खेल में शिव ने अपने स्वयं के आंख पर पट्टी बांध ली स्वयं को भुला दिया कि मैं कौन हूं अपनी ही शक्ति को आगे दे दी कि तुम मुझे भुला दोगे मैं शिव मेरी आंख पर पट्टी बांध दो खेल, -खेल क्यों कि मैं परम आनंद से बोर हो गया हूं इस परम आनंद में मजा नहीं है क्योंकि कितना भी बड़ा आनंद हो तुलना से बड़ा कोई आनंद कितना भी बड़ा हो परम आनंद है लेकिन उस परम आनंद में भी एक अपूर्णता महसूस होती है, जैसे कि पूर्णिमा के चंद्र में एक अपूर्णता होती पूर्णिमा के चंद्र में उदासी होती है, क्या उदासी होती है कि कल से मैं फिर छोटा होने लग जाऊंगा कल से मेरी पूर्णता क्षीण होती चली जाएगी लेकिन चतुर्दशी के चंद्र में एक पूर्ण यौन है और उसके साथ में फिर भी और पूर्णता की ओर अग्रसर होने का आनंद है इसलिए परशु एक खेल खेलते हैं लेकिन इस खेल में वो शिव इतने उलझ गए कि वो भूल ही गए कि मुझे घर भी जाना है वापस लौटना है अपने स्तर तक हमारा यही परम पुरुषार्थ है कि हम वह आरोहण करें अब हम उस रस्ते को समझें जिस रस्ते से हम ऊपर चले जाए वापस आरोहण कर पर के स्तर तक आ जाएं। कम से कम जीवन के अंत तक और न हो सके तो और कई जन्मों के बाद लेकिन अगर हमारी दिशा सही है तो मृत्यु बाधक नहीं ये तय क्योंकि मृत्यु शरीर को बदल सकती है लेकिन हमारे दिशा को नहीं बदल सकती ये परम सत्य है मृत्यु हमारा शरीर बदल देगी गांव बदल देगी शहर गांव देश भी बदल सकते लेकिन हमारी दिशा नहीं बदलेगी हम जिस वासना के साथ मरते हैं उसी वासना के साथ पैदा होते हैं। अगर हम धन की वासना के साथ मर गए धन चाहिए धन चाहिए मैंने जैसे बताया एक परिधि दूसरी परिधि एक होरिज़न, दूसरा होरिज़न। उस दौड़ में अगर हमारी मृत्यु हो जाती और मृत्यु होना तय है सिर्फ मूर्ख होते हैं हम जब सोचते हैं कि सब मरते हम थोड़ी मरेंगे अभी तो हमको कुछ हमारी उम्र ही क्या है अगर हम सोचते हैं अगर हमारी उम्र ही क्या है तो जरा आसपास पता तो लगा कि इस उम्र से कम में कोई मरा है कि नहीं इस उम्र में कोई मरा के नहीं सचमुच में कोई भी उम्र मृत्यु के लिए बाधक नहीं है वो मृत्यु किसी भी उम्र में आ सकती है अगर हम चाहते हैं कि हमारी कम से कम दिशा तो बदल जाए हमारी आरोहण की दिशा तो हो जाए ताकि हमारे अन्य जन्मों में हमारी यात्रा जारी रहे क्योंकि जिस वासना के साथ मृत्यु होती है उसी वासना के साथ जीवन मिलता है अगर अत्यंत भोग की वासना के साथ में जीवन समाप्त तो होता है तो भोग योनिया प्राप्त तो होती है जैसे कुत्ता है बिल्ली है छिपकली है हिरन है इस प्रकार की योनियों में जाकर हम अपनी वासनाओं को शांत करते हैं पुनः मौका मिलता है मनुष्य बनने का जब हम कोशिश कर सकते हैं कि हम फिर से उस यात्रा को जारी करने का प्रयास करें लेकिन हम ये सब तभी कर सकते हैं जब मनुष्य है। इसलिए हम पहले ही खुद तय करें कि हमारे मरने के पहले क्या हम उस वासना की दिशा बदल सकते हैं अगर हां तो फिर मृत्यु बाधक नहीं वरना कितने भी जन्म मृत्यु होते चले जाएंगे हमारी दिशा परिधि की ओर चली चली जाएगी चलती ही चली जाएगी और हमारा इस खेल में अनंत रूप से हम खोलेंगे जितनी दूर चले जाएंगे लौटने की दिशा उतनी ही लंबी हो जाएगी यहां पर एक शब्द लिखा है सकल ये प्रकार का प्रमाता है प्रमाता का मतलब होता है मैं जब कोई बोलता है मैं तो उस मैं का क्या मतलब उस मैं के कई मतलब है हर व्यक्ति के मैं का भिन्न मतलब है जब हम सामान्य जन बोलते हैं मैं तो हम सकल के स्तर पर हैं। सकल के स्तर के का मतलब होता है हम जानते हैं कि मेरे विरोधी हैं मेरे प्रतिस्पर्धी हैं मेरे दुश्मन है मेरे दोस्त है ये मेरे अपने हैं ये मेरे पराये हैं ये मेरे पड़ोसी हैं मेरे गांव के हैं मेरे देश के हमारे हृदय में भिन्नता कूट कूट के भरी हुई इस भिन्नता की सृष्टि को जब हम देखते हैं और इस भिन्नता को सत्य मानते हैं और इस माया के पूरे आगोश में उस समय हम कहते हैं अपने आप को सकल सकल वो प्रमाता है जो भिन्नता की सृष्टि को सत्य जानता है और इस भिन्नता के सृष्टि से अभी ऊपर उठने का उसका कोई प्रयोजन नहीं है कोई इरादा नहीं है अभी उसने कोई तय नहीं किया कि इस भिन्नता से ऊपर उठना भिन्नता से ऊपर उठने का एक विकृत तरीका भी है वह है प्रलय कल प्रलय कल रिकमंडेड नहीं है प्रलय कल की स्थिति प्राप्त करना कोई पुरुषार्थ नहीं है प्रलयकल एक गहरे नींद है जब प्रलय होगा संसार का जब से संसार नष्ट होता है आपके कर्म तो नष्ट नहीं होते आपके मल तो नष्ट नहीं होते आणो मल नष्ट नहीं होता, होता। कार्म नष्ट नहीं हो उस परिस्थिति में वो व्यक्ति एक गहरी नींद में होता है वो महामाया के क्षेत्र में होता है और वो एक बेहोशी में जीता है वहां उसे प्रलय तक एक गहरी नींद में सोया रहता है जब तक ये संसार है तब तक, तक और जब नया सर्ग पैदा होता है उसी समय वो फिर एक नया जीवन ग्रहण करता है लेकिन जो सही दिशा में विश्वास और श्रद्धा के साथ और कमिटमेंट यानी प्रति, प्रतिबद्धता के साथ पर शिव को पाने का प्रयास करता है उसकी स्थिति होती है माया को पार करने आप कहेंगे कैसे तो इस प्रश्न का जवाब शिव सूत्र में उसको पार करने के लिए आणवोपा है शाक्तोपाय है शाम्भ उपाय तीनों में से किसी उपाय के जरिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आणवोपाय से हम शाक्तोपाय की पात्रता हासिल करते हैं और शाक्तोपाय से हम शाम्भोपाय की पात्रता हासिल करते हैं और शाम्भपाय से इस माया के बादल को जो परशिव ने बनाया था संसार को बनाते वक्त जब वो सदाशिव सदाशिव से ईश्वर ईश्वर से शुद्ध विद्या और उसके बाद में वो माया के क्षेत्र के नीचे चला गया था और अपने आप को भूल गया था। अब हम उस माया को जब पार करने की प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले विज्ञान अकल की स्थिति प्राप्त होती है, जो माया के तो ऊपर है और वो शुद्ध विद्या से थोड़ी नीचे है माया और शुद्ध विद्या के बीच में जब विद्या तत्व हासिल हो जाता है तब हम इस संसार को भिन्नता के बीच में भी अभिन्नता देखते एक तपस्वी होता है जो जिसका कोई अपना नहीं जिसके लिए कोई पराया नहीं इस संसार को वो शिव की तरह देखता है इस संसार को पर शिव की तरह देखता है उसकी दृष्टि में संसार शिव का ही स्वरूप है वह स्थिति मिलती है विद्या तत्व ये शिव जब नीचे उतरा था तो शुद्ध विद्या की स्थिति तक नीचे उतरा था उस स्थिति पर आज आधी दूर यह योगी भी आ गया इसने उन समस्त बाधाओं को पार करके माया को पार कर लिया माया को जीत लिया और विज्ञान अकल की स्थिति में आ गया वो विज्ञान अकल की स्थिति से आगे चल के वो विद्या तत्व तक चला जाता है विद्या तत्व में उसे मंत्र कहते हैं अब ये योगी के भी वही नाम होंगे जो अवतरण के समय शिव के थे आरोह के समय योगी उन्हीं स्थितियों को उन्हीं को कि हम अगर यहां से बदलना चाहते हैं तो जिन जिन स्टेशनों को छोड़ के गए वही स्टेशन फिर से आता है लेकिन हमारी दिशा उल्टी होती है उसकी आरोह अवरोहन की दिशा थी हमारी आरोहण की दिशा थी वो संसार में पत्थर बनने जा रहा था हम इस पत्थर से वापस भगवान बनने जा रहे तो वो स्थिति है विद्या तत्व तो की उसके बाद ईश्वर तत्व तो की फिर सदाशिव तत्व तो की उसके बाद में की स्थिति तो इस स्थिति तक आरोहण करने के लिए जो साधन हैं वो साधन विज्ञान भेरों में एक सौ बारह तरह के साधनों का वर्णन आरोहण को कैसे मूर्त रूप देना कैसे अंजाम देना किस तरीके से हम ये आरोहण करें और कैसे हम आज के युग में कलयुग में भी अपने घर परिवार का काम धाम करते वक्त इस संसार की समस्त जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए भी हम इस आरोहन को जारी कर कैसे हम दिशा बदल दें कैसे हमारी दिशा जो संसार की ओर परिधियों की ओर भुरीझों की ओर क्षितिज की ओर भागने की उस दिशा को कैसे बदल के वापस हम अपने घर की ओर मोड़ दें जो घर हमारा परशु है उस घर की ओर मोड़ने की विधि है तो संसार में जितने लोग हुए हैं जितने लोग हैं और आगे जितने लोग होंगे उन सब के लिए कोई एक विधि है शिव ने मां को बोला कि ऐसा कोई व्यक्ति मैंने नहीं बनाया और न वर्तमान सृष्टि के बाद वाली सृष्टि में आएगा यानी आज है इक्कीसवीं सदी आएगी बाईसवीं सदी तेईसवीं सदी ये जब तक इसका प्रलय नहीं हो जाएगा तो हर युग में जितने इंसान आएंगे उनके लिए कम से कम एक विधि जरूर है कुछ विधियां ऐसी हैं जिसके लोग अब चले गए जिनके लिए वो विधि सार्थक थी वो इस दुनिया में है नहीं वो 200 साल पहले थे कोई हजार साल पहले थे वो पांच हजार साल पहले थे वो चले गए कुछ विधियां ऐसी हैं जो आज हम सबके लिए कुछ विधियां ऐसी हैं जिसके लोग अब आएंगे जिस विधियों को पालन करने वाले लोग भविष्य में आएंगे लेकिन हर व्यक्ति जो तीनों तीनों कालों में बना भूत वर्तमान या भविष्य में हर व्यक्ति के योग के कोई ना कोई विधि जरूर है जो आपको इस आरोहण के रास्ते को सीधा कर देती है इस टेढ़े मेढ़े खतरनाक रास्ते को आसान कर देती है जब आप अपने घर में बैठे बैठे कभी मोटरसाइकिल चलाते हुए कभी नहाते हुए कभी खाना खाते वक्त कभी पूजा करते वक्त किसी भी कार्य को करते वक्त इस आरोहण को जारी रखो उस सतत चिंतन के द्वारा हम अपना दिशा स्थिर कर सकते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की पर की दिशा में आरोहण करें इसी का नाम आध्यात्म है हर आध्यात्म की शाखा इस आरोहण का कोई ना कोई स्वरूप जरूर प्रतिपादित करती कि इस स्वरूप से इस तरीके से हम आगे बढ़े यहां पर विज्ञान भैरव बहुत आसान बातें बताता है समझने में विज्ञान और कठिन है क्योंकि काफी पहले ऋषियों ने अंतरवाणी से लिखा था जो परावाणी में संवाद हुआ था उसका ट्रांसलेशन आज वेखरीवाणी में करना आसान नहीं हम जो बात कर रहे हैं हम वेखरीवाणी में बात कर रहे हैं परशु की चेतना में यह जब विज्ञान था वो था परावाणी में परावाणी से पश्यंती पशंती से मध्यमा और मध्यमा से इस वेखरी वाणी के स्तर पर आते आते क्लिष्टता बढ़ती चली गई लेकिन परमेश्वर ने ही ऐसे योगियों को विद्वानों को जन्म दिया जिन्होंने इस, इस क्लिष्टता के बादलों को छाड़ दिया और हमारे लिए यह ज्ञान सुलभ उनकी व्याख्याएं दी जो व्याख्याएं हमारे इस कार्य को आसान कर देती तो ऐसी ही कई व्याख्याएं हमारे पास हैं ऐसे ही कई संत हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो हमारे इस कार्य को आसान कर देंगे इसलिए हम जब जनवरी से ये विज्ञान भैरव पढ़ेंगे उस समय हम इस बात के प्रति जागरूक रहेंगे कि हमारे लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है इसका गुरु के अनुसार आप जिसे आज एक विधि को पढ़ते हैं सुनते हैं समझते हैं तो अगले हफ्ते तक उसका सतत प्रयोग करें इसी दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि यह विधि आपके लिए कितनी माफिक है कितनी कारगर है कितनी आपके लिए बनी है कितनी आप उसके लिए बने हो इस तरह आप सतत इस शास्त्र का अध्ययन करते चले जाएंगे और उसके बाद हम सिवलोकन करेंगे पीछे मुड़के कि हमने इन 112 विधियों को पढ़ा इसमें से कहा हमारे हृदय के ऊपर सबसे ज्यादा धड़कन बढ़ी किससे हमारा नाता जुड़ गया कहां पर सुनी रखने से स्टेशन की आवाज बिल्कुल ठीक ठीक सुनाई दे रही थी वहां पर हमारे फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती उस विधि का हमको अपने घर परिवार दुकान नहाते उठते बैठते खाते पीते उसका ध्यान करना और वो इतनी आपके लिए सहज होगी चाहे दूसरे के लिए कठिन हो आपके लिए सहज होगी आप उस विधि का पालन करके अपने इस आरोह की दिशा को जारी रख सकते हो तो यह शिव का आवरोहण था ये योगी आरोह जो उससे ठीक विपरीत दिशा में होता है। अब हम इसके अगला जो हफ्ता आएगा जब हम फिर मिलेंगे फिर जब चर्चा करेंगे तो अगले हफ्ते हम इन शिव के बाद के समस्त तत्वों को समझने की कोशिश करेंगे कि वो तत्व क्या हैं? 36 तत्व हैं इस ब्रह्मांड में शिव शिव के बाद से ही निकले हुए समस्त तत्व हैं। भेदता उसमें माया के कारण है पूर्व छत्तीसवर शिव ही है वो पराभारखी है चाहे वो ये दरी हो चाहे डंडा हो चाहे ये मकान हो चाहे कोई जीव जंतु हो चाहे कोई मनुष्य हो सब कुछ परशु से बना हुआ है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है जैसे कि एक सोने चांदी के दुकान में तरह तरह के गहने हैं लेकिन जोहरी उसमें गहने नहीं देखता वो देखता है इसमें सोना है और कितना है आज उसकी कीमत क्या है उसकी नजर सोने पर है ऐसे ही योगी की नजर शिव पर होती वो यहां पर अच्छा आदमी बुरा आदमी अपने वाला पराय वाला हमको खुश करने वाला हमको दुखी करने वाला इस तरह की भिन्नताओं से वो प्रभावित नहीं होता वो प्रभावित होता है एक आनंद से कि शिव ने कितनी भिन्नता भरी दुकान बने जैसे कि जोरी जाता है और एक बड़ी दुकान देखी उसमें खूब सारे तरह तरह के गहने रखे सेवड़ों के डिजाइन में तो आनंद से भर जाता है कि अरे वाह क्या, वा? क्या बढ़िया दुकान है कितने तरह के गहने हैं कितने तरह के रूप रखे हैं तो योगी भी ऐसा ही प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है कि पर ने कितने रूप रखे हैं कितने भिन्न भिन्न भिन रूप रखे हैं कोई उसका प्रतिस्पर्धी विरोधी भी सामने आता है तो उसमें भी उसको आनंद से शिव के दर्शन होते हैं। तो ये दृष्टि जब विकसित हो जाती है तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है हृदय आनंद और स्थिरता से भर जाता है जीवन सार्थकता प्राप्त करना है दिशा बदल जाती है वासनाएं शांत हो जाती है परिधियों की दौड़ समाप्त हो जाती है क्षितिज से क्षितिज तक जाने का हमारा मोह समाप्त हो जाता है और उस वक्त तो एक मोह होता है उस परम आनंद की ओर अग्रसर होने का जिस आनंद में कहीं कोई कमी नहीं हो सकती और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बहुत निकट भविष्य में विज्ञान भैरों का अध्ययन शुरू कर देंगे इसके पहले हम छत्तीस तत्वों को समझेंगे साथ परमात्रता है तत्व है पांच कंचुक हैं शिव के पांच कृत्य हैं जब उन्होंने ब्रह्मांड बनाया उसको हम बोलते हैं सृष्टि जब उन्होंने इस ब्रह्मांड का पालन किया देवे नो बा है ना तो सृष्टि उसके बाद में इस ब्रह्मांड का पालन किया वो एक स्थिति थी यह पालन उसके बाद में इस संसार का संहार वो वापस अपने में समेट लेते हैं जैसे कि एक दुकान लगाने के बाद में मेले में दुकान लगाई सुबह वो उसके सृष्टि हो गई उसने दिन भर खरीदी बिक्री करी वो उसकी स्थिति हो गई और शाम को उसने बचा हुआ माल और रुपए पैसे इकट्ठे करके अपने गले में डाल लिए वो उसका संवार हो गया इस तरह एक दुकानदार ने एक दिन में ही सृष्ठी स्थिति संवार कर ली ऐसे ही हर व्यक्ति रोजाना हर क्षण सृष्ठी स्थिति संवार का खेल खेल रहे हम एक शब्द बोलते हैं उस शब्द का जैसे ही कहां से आता है एक शब्द मैंने बोला कहां से आया वो मेरी अंतर चेतना में जन्म लिया उस शब्द ने उस शब्द ने अंतर चेतना से अपनी यात्रा शुरू करी परावाणी से उसके बाद में वो पशंती और मध्यमा के जरिए होते होते वेखरी वाणी के रूप में आपके सामने आ गया ये उसका प्राकट्य था मैनिफेस्टेशन था या उस शब्द का जन्म था या उस शब्द की सृष्टि थी लेकिन जैसे ही वो शब्द निकल के आपके कान तक चला गया उसकी गूंज शांत हो गई आपको उसका कुछ मतलब समझ में आया ये उसकी स्थिति थी लेकिन मैंने जैसे ही अगले शब्द की ओर अपना रुख किया पहला शब्द की संहार हो गई इसलिए सृष्टि स्थिति संहार का खेल हर क्षण चलता है और जब एक सृष्टि स्थिति और संवार होता है उसके बाद दूसरी सृष्टि होती है तो दोनों के बीच का जो संधि काल है उस पर ध्यान केंद्रित करने का नाम है शाक्तोपाय शाक्तोपाय उसी का नाम है कि जब हम उस केंद्र की ओर उस अनमेनिफेस्ट की ओर ध्यान दें जो अव्यक्त है उसकी ओर ध्यान दें कैसे कि जैसे एक गहना है फिर हमने उसको गलाया उसके बाद हमने दूसरा गहना बना दिया फिर उस गहने को गलाया फिर तीसरा गहना बना दिया तो जब हम सचमुच में सोने को परखना चाहें कि वास्तव में इसमें कितना सोना है तो कौन सा समय सर्वोत्तम है जब एक गहना गला दिया जाए और दूसरा गहने को बनाने की क्रिया अभी शुरू नहीं हुई पहला गहना गला दिया गया और दूसरा गहना अब बनाया जाएगा उस समय में हम अधिकारूर्वण कह सकते हैं कि इसमें कितना सोना है कैसा सोना है यही स्थिति शाक्तोपाय पाई जब एक सृष्टि होती है उस समय जब सृष्टि के बाद माया का आवरण चढ़ जाता है और संहार के समय माया का आवरण शांत हो जाता है क्षण के लिए और फिर दूसरी सृष्टि होती है। इसको दूसरी तरह समझ लें एक लहर उठती है हमने नाम दिया लहर वो लहर शांत हो जाती है अब क्या बन जाती हो? समुद्र बन जाती है इस तरह जब एक लहर उठती है लहर का नाम दे दो हनुमान जी दूसरी लहर का नाम दे दो दुर्गा जी तीसरी लहर का नाम दे दो शंकर जी एक लहर का नाम दे दो पार्वती जी एक लहर का नाम दे दो आप हरिहिक आश्रम एक लहर का नाम दे दो महेश्वर एक लहर का नाम दे दो हिंदुस्तान ये सब कुछ बनता है और वापस जब वो विलीन होता है तो क्या बनता है वापस समुद्र इसलिए इस चेतना के समुद्र में लहरों के रूप में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे देवी देवताओं के हों मनुष्यों के हों, मनुष्य में सबके हमने नाम धर रखे हैं, पिताजी के नाम और जात और पात और घर और राम और कहा क्या हैं, ये सब एक एक लहर है और वो लहर जैसे ही शांत तो होती है क्या बन जाती है वापस वो पराचेतना में विलीन हो जाती है इसलिए एक लहर उठती है उस समुद्र से वो अपना एक नाम एक रूप ग्रहण करती है और उस समय हम उस लहर को कोई एक नाम दे देते उसका एक जीवन होता है और जैसे ही वो वापस नीचे बैठती है उसका नाम हो जाता है वही समुद्र क्योंकि उस समुद्र से भिन्न वो कुछ थी ही नहीं ऐसे ही हम भी हैं उस पराचेतना के समुद्र में एक लहर है जो लहर की तरह आज हमारा अपना एक अस्तित्व है जिस अस्तित्व को एक नाम है एक रूप है एक दिशा है कि रामलाल है ये श्यामलाल है इसकी उम्र इतनी है ये वहां रहता है फलानी जाति कहते हैं ये धंधा करता है ये उस लहर का नाम है लेकिन वो जैसे ही लहर वापस पराचेतना में विलीन हो जाती हैं वो क्या बन जाती है वापस शिव बन जाती है इसी तरह से हम जब एक शब्द बोलते हैं दूसरा शब्द बोलते हैं एक कदम चलते हैं इस कदम को रखते से पिछला कदम को ऊपर उठाते इस संधि काल में क्या है शुद्ध पराचेतना वहां पर ना तो दाहिना कदम है ना बाया कदम है एक शब्द बोलने के बाद जब दूसरा शब्द मुंह पे आता है उस बीच क्या है शुद्ध परावाक तो योगी उस पर ध्यान केंद्रित करता है एक श्वास बाहर निकली अब वो भीतर जाएगी जब निकली तो हम उसको क्या बोलते हैं प्राण जब वो वापस जाती है तो क्या बोलते हैं उसको अपान लेकिन प्राण और अपान की संधि पर मात्र परा है उस जगह के ऊपर ना प्राण है ना अपान है वहां पराशुद्ध है इस चीज को हम बार बार समझने की कोशिश करेंगे कि इस संधि काल में हम शुद्ध सोने को देख सकते यानी परमेश्वर के दर्शन कर सकते क्योंकि यही वो समय है जिस समय में वो ना प्राण के रूप में है ना अपान के रूप में वरण अपने शुद्ध स्वरूप में है प्राण गल गया अपान अभी बना नहीं अब बनेगा उस समय वो प्राण कहां चला गया अपने श्रोत स्रोत प्राणे प्रणति सबसे पहले संविद ने प्राण का रूप लिया था अब वो संविद कहां चला गया प्राण कहां चला गया वापस संविद में चला गया संविदा सर्वोच्च चेतना में इसलिए जो भी चीज है जिससे आती है वापस वहां जाती है, फिर आती फिर वापस जाती है इसी को बोलते हैं शिव का नृत्य इसीलिए हम शिव को बोलते हैं नटराज कि वो नाचता ही रहता है एक चीज बनाता है फिर बिगाड़ता है फिर बनाता है फिर बिगाड़ता है अति सूक्ष्म रूप में भी होता है कि एक शब्द बोला एक सृष्टि स्थिति संवार एक विश्व का निर्माण भी हो गया और उसका संवार भी हो गया और एक वो होता है जिसमें अरबों बरस लगते हैं एक धरती को हम कहते हैं करीब 13.8 अरब बरस पहले पैदा हुई थी एक बिग बैंग हुआ था जो बना था वो 13.8 अरब वर्ष और वह अभी भी फैल रहा है और फिर उड़ेगा ये एक सिंपल ऑसोलेटरी मूवमेंट की तरह है एक आवर्त गति की तरह जो केंद्र में आते आते इतनी तेज हो जाएगी कि वापस में मिलकर एक बिंदु स्वरूप ले लेगी और जब विस्फोट होगा तो वापस इस सृष्टि का निर्माण हो जाएगा इस तरह से यह एक शिव का नृत्य है डांस ऑफ शिवा बोल सकते हैं शिव का नृत्य है और इस नृत्य को हम जब देखते हैं और हम जब इसको समझते हैं तो हृदय आनंद से शराब हो जाता है क्योंकि उस नृत्य में हम अपने आप को भी नाशते हुए पाते हैं। उस नृत्य में उस आनंद में हम भी शामिल हो जाते हैं जैसे अगर कहीं पर भी डांस हो रहा हो ढोल बज रहे हो तो हमारे पैर में भी थिरकन होने लगती है और जब इतना बड़ा ब्रह्मांड का नृत्य हो रहा हो और शिव नाच रहा है इस ब्रह्मांड में शिव का नृत्य दिखाई दे रहा है तो किसका मन नहीं होगा इसमें नाचने का इसलिए आनंद और आनंद वास्तव में स्प्रिचुअलिटी या आध्यात्मिकता आपके मुंह लटकाने वाली चीज नहीं है न वो आपको किसी तरह के बंधन में डालती है ऐसा मत कपड़े पहनना ऐसा मत करना उसको मत छूना इसको मत लांग लेना इस तरीके का कोई बंधन नहीं आध्यात्मिकता तो आनंद का उत्सव है जहां पर कि हम परशु के आनंद के साथ अपने आनंद को एक कर लेते ये विधि निषेध से परे है विधि निषेध एक आरंभिक स्तर है जहां पर कि हम समझना चाहते हैं कि संसार में सांसारिक कार्य से अलग हटके भी कुछ है तब हम पूजा सीखते हैं मंदिर जाना सीखते हैं तीर्थ जाना सीखते हैं उपवास रखना सीखते हैं ताकि हम दूसरों का दर्द और समझ सके एक दिन भूखे रहेंगे कि कोई भूखा है तो कैसा होगा ताकि हमारे मन में संवेदनाएं पैदा हृदय में काव्यात्मकता जागे लेकिन इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य एक यात्रा में आगे बढ़ने का है कहीं खड़े होने का नहीं हम खड़े हो जाते हैं वो हमारी गलती अगर हमने उन यात्राओं से होके आए हैं हम पूजा पाठ करके कर आए हैं हम व्रत व्यवहार करके आए हम खूब सारे तीर्थों में हो क्या हैं हम पवित्र नृदियों में नहा हैं तो अब समय है कि हम अब इसके आगे बढ़े इसने अपना अपना कर्तव्य पूरा कर दिया इन चीजों ने हमारे हृदय के अंदर एक प्यास पैदा कर दी कि अब हम समझें ईश्वर क्या है और हम डांस करें इसके साथ में एक स्तर होता है बच्चों को हम कहते हैं ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना फिर जब वो बड़ा होने लगता है तो वो अपने मन से निर्णय न लगे क्योंकि वो वयस्क हो गया वो खुद निर्णय लेता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है तो आध्यात्मिक वयस्कता तब आती है जब हम स्व अनुशासित हो जाते हैं विधि निषेध का बाहरी आवरण बंद हो जाता है किसी भी तरह का निषेध ऐसा मत करो वैसा करो वैसा बिल्कुल नहीं करना वैसा कर नहीं करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं इसलिए हमको अपने आवरण के बाहर आए बिगड़ या आनंद का अवसर चूक जाएंगे अगर हम इस आवरण के अंदर ही जीत रहे तो शायद हम आध्यात्मिकता के उस आनंद से दूर रह जाएंगे तो आध्यात्मिकता स्परिचुअलिटी आपको एक नृत्यपूर्ण आनंद देती है और इस आनंद को महसूस करना हम सबका आनंद है हम सबका कर्तव्य है और हम सबका अधिकार है कहा जितने गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण